शिव पुराण रुद्र संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं मुनीश्वर नारद ऐसा कहकर गिरिराज हुवान और मेना का शुद्ध हृदय से उस स्वप्न के फल की परीक्षा एवं प्रतीक्षा करने लगे देवर्षे शिव भक्त शिरोमणि भगवान शंकर का यश परम पावन मंगलकारी वर्धक और उत्तम है तुम इसे आदर पूर्वक सुनो दक्ष यज्ञ से अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शंभु प्रियावीरह से कातर हो गए और प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी का हृदय से चिंतन करने लगे अपने पार्षदों को बुलाकर सती के लिए शोक करते हुए उनके प्रेमवर्धक गुणों का अत्यंत प्रीतिपूर्वक वर्णन करने लगे यह सब उन्होंने सांसारिक गति को दिखाने के लिए किया फिर गृहस्थ आश्रम की सुंदर स्थिति तथा नीति रीति का परित्याग करके वे दिगंबर हो गए और सब लोगों में उन्मत्त की भांति भ्रमण करने लगे लीला कुशल होने के कारण विरह की अवस्था का प्रदर्शन करने लगे सती के विरह से दुखित हो कहीं भी उनका दर्शन न पाकर भक्त कल्याणकारी भगवान शंकर पुनः कैलाश गिरी पर लौट आए और मन को यत्नपूर्वक एकाग्र करके उन्होंने समाधि लगा ली जो समस्त दुखों का नाश करने वाली है समाधि में वे अविनाशी स्वरूप का दर्शन करने लगे इस तरह तीनों गुणों से रहित हो वे भगवान शिव चिरकाल तक सुस्थिर भाव से समाधि लगाए बैठे रहे वे प्रभु स्वयं ही माया के अधिपति निर्विकार परब्रह्म हैं तदनंतर जब असंख्य वर्ष व्यतीत हो गए तब उन्होंने समाधि छोड़ी उसके बाद तुरंत ही जो चरित्र हुआ उसे मैं तुम्हें बताता हूँ भगवान शिव के ललाट से उस समय श्रमजनित पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और तत्काल एक शिशु के रूप में परिणत हो गए मुने उस बालक के चार भुजाएं थीं शरीर की कांति लाल थी और आकार मनोहर था दिव्य द्यूति से दीप्तिमान व शोभाशाली बालक अत्यंत दुस्सह तेज से संपन्न था तथापि उस समय लोकाचार पारायण परमेश्वर शिव के आगे वह साधारण शिशु की भांति रोने लगा यद देख पृथ्वी भगवान शंकर से भयमान उत्तम बुद्धि से विचार करने के पश्चात सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके वहीं प्रगट हो गए उन्होंने उस सुंदर बालक को तुरंत उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपने ऊपर प्रकट होने वाले दूध को ही स्तन के रूप में उसे पिलाने लगी उन्होंने स्नेह से उसका मुँह चूमा और अपना ही बालक मांड हंस हंस कर उसे खेलाने लगी परमेश्वर शिव का हित साधन करने वाले पृथ्वी देवी सत्य भाव से स्वयं उसकी माता बन गई संसार की सृष्टि करने वाले परम कौतिकी एवं विद्वान अंतर्यामी शंभु वह चरित्र देख कर हंस पड़े और पृथ्वी को पहचान कर उनसे बोले धरणी तुम धन्य हो मेरे इस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो मुझ महातेजस्वी शंभु के श्रमजल पसीने से तुम्हारे ही ऊपर उत्पन्न हुआ है वसुधे यह प्रियकारी बालक यद्यपि मेरे श्रमजल से उत्पन्न हुआ है तथापि तुम्हारे नाम से तुम्हारे ही पुत्र के रूप में इसकी ख्याति होगी यह सदा त्रिविद तापों से रहित होगा अत्यंत गुणवान और भूमि देने वाला होगा यह मुझे भी सुख प्रदान करेगा तुम इसे अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करो ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए उनके हृदय से विरह का प्रभाव कुछ कम हो गया उनमें विरह क्या था वे लोकाचार का पालन कर रहे थे वास्तव में सत्पुरुषों के प्रिय श्री रुद्र देव निर्विकार परमात्मा ही हैं शिव के ऊपर युक्त आज्ञा को सूर्यधार्य करके पुत्र सहित पृथ्वी देवी शीघ्र ही अपने स्थान को चली गई उन्हें आत्यंतिक सुख मिला वह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध हो युवा होने पर तुरंत काशी चला गया और वहां उसने दीर्घ काल तक भगवान शंकर की सेवा की विश्वनाथ जी की कृपा से ग्रह के पदवी पाकर वे भूमि कुमार शीघ्र ही श्रेष्ठ एवं दिव्यलोक में चले गए जो शुक्र लोक से परे है